कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी आगे बढ़ते हुए आज शुरू करेंगे दूरु और श्री परम परम श्री श्री गुरु और दीक्षा वाला अध्याय पूजा श्री भक्ति विकास महाराज हमारे गुरु महाराज के द्वारा उमज्ञानी मिलांध से ज्ञान शाखया चक्षुर उन्मीलिता तस्में श्री गुर नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले कद मह्यम ददा स्वदाक मंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून वैष्णवां साग्र जात सह गणुनाथन्वित तम सजीव साइतम सावधूतम परीजनसईतम कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गण लिता श्री विशाखान्वता श्रीकृष्णचैतन्यभुनितानंद्रीअत गाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे गुरु और दीक्षा यह अध्याय आज का शीर्षक है हुँ. हमारे जीवन में हम गुरु के मार्गदर्शन में चले ये अनिवार्य है अनिवार्य मतलब जिसको निवारण नहीं जा सकता बहुत सारे लोग होते हैं हमारा अपना मन भी शायद कह सकता है कि हमको मार्ग कड़े मार्ग निर्देशन में चलने की जरूरत नहीं है दूर से अच्छे गुरु अग्नि और राजा दूर से ही भले पास में जाएंगे तो जला देंगे इसलिए हम दूर रहने का प्रयास करते हैं और कई भक्त भग, जो भक्ति में आते हैं लेकिन चाहते नहीं है दीक्षा लेना क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं लेना चाहते मैं ये करूंगा ही और नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति हो जो उसको पकड़ता है और उसको साथ भी देता है या मतलब पाप लगता है यदि उसको कमिटमेंट दिया है और हमने नहीं किया तो तो इसलिए जो गंभीर नहीं है वो लोग झिझकते हैं दीक्षा लेने से लेकिन जो गंभीर है उनको झिझकना नहीं चाहिए दीक्षा अनिवार्य है गुरु की शरणागति अनिवार्य है गुरु गुरुकर्णधारम बताया हैदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लव सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूल नभस्वतेम भवाब्धि न तरेत सा कंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है वो एक नाव की तरह है जो अच्छी तरह से बनी हुई है समुद्र को पार करने के लिए भवसागर को पार करने के लिए प्लव सुकल्पम अच्छी तरह से कल्पित या बनी हुई प्लव या नाव है ये सुदुर्लभ है यही प्रकार की नाव जो समुद्र नाव तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन जो समुद्र को पार कर सके ऐसी अच्छे से बनी हुई नाव सु दुर्लभ है तो इस नाव को प्राप्त करके मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस नाव को समुद्र पार गुरु ही करवा सकते हैं यानी कि नाव का जो कप्तान होता है वही नाव को लेकर के जा नाव तो चलेगी कप्तान के बिना भी, भी चलेगी लेकिन भाव सागर को पार नहीं कर सकते सागर को पार नहीं कर सकती जब तक कि उसकी दिशा निर्देशन सही हो क्योंकि हवा है तो नाव चलेगी हवा हवा को रोक करके होता है उसका रडर रडर नहीं क्या बोलते है? करना बोलते करना जो पूरा कपड़े से बना होता है बड़ा आसा ऊपर तो हवा जो होती है वो उसको लगती है उसके कारण वो नाव को गति मिलती है तो जो वेद शास्त्र है उसको वो हवा की तरह बताए अनुकूल हवा लेकिन गुरु कर्ण धार है तो वो हवा जो बल दे रही है उसको दिशा दे रहे हैं गुरु और तब जब ये कॉम्बिनेशन होता है तब हम भवाब्दी तर सकते हैं भव तो सागर को तर सकते हैं तो इसलिए ये महत्व है गुरु का गुरु स्वीकार करने का गुरु की शरण में जाने का तो हरिभक्तिविश में सनातन गोस्वामी ये सब श्लोकों से स्थापित करते हैं बहुत सारे श्लोक है इस विषय में तो इसलिए गुरु होना अनिवार्य है क्योंकि गुरु हमारे कान खींच सकते हैं शास्त्र के वाक्य हो सकते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे पास वो पालन करवा सके और हम यदि कहीं गलती करते हैं तो पकड़ सके तो बता सके सुधार सके दंड दे सके इन शॉर्ट जो हमको प्रशिक्षण दे सके इसको बोलते प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रभुपाद भगवद गीता के एक अध्याय में तात्पर्य में लिखते हैं कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा मिलिट्री ट्रेनिंग सैन्य प्रशिक्षण जैसा क्योंकि हमको गलत हमारे झुकाव हमेशा गलत चीजें करने की तरफ भी ही रहता है चाहे हम समझते हो तो भी तो इसलिए सैन्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्योंकि हमको गलत वस्तु की आदत लगी है और आदत हमारा दूसरा स्वभाव इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट इज अनदर नेचर तो जैसे स्वभाव को बदलना कठिन है उसी प्रकार से आदत को भी बदलना कठिन होता है इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी आदत बदलवा सके तो उस प्रकार से भी गुरु अनिवार्य है यदि गुरु की छरणा गति नहीं लेते तो हम सेंटीमेंटल स्तर पर रहते हैं भाव-भावता के स्तर पर जिसका कोई मूल्य नहीं है जिससे कृष्ण भवन में प्रगति सही प्रकार से नहीं होने वाली है थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसा ही होगा तो कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं गुरु इसीलिए गुरु की शरणागति लेना ये भक्ति भक्ति का पहला अंग प्रथम। आदो गुरु भक्ति शुरू ही गुरु के आश्रय से होती वास्तविक भक्ति आदो गुरुआश्रय कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विष्णम बहनों गुरो सेवा साधु मार्गानुगमनम चार पहले अंग गुरु का आश्रय लिया उनसे दीक्षा ली उनसे शिक्षा ली उनकी सेवा की और साधु लोगों के मार्ग का अनुगमन किया मतलब परंपरा के जो सब साधु लोग उनके मार्गों का अनुगमन किया या सतम मार्ग का अनुगमन किया या वर्णाश्रम का पालन किया ये सब साधु मार्ग अनुगमन किया अच्छे मार्ग का पालन साधु मार्ग अनुम इसलिए गुरु स्वीकार करना ये अनिवार्य है तो अभी गुरु कौन है ये विषय पर चर्चा चलेगी ठीक है चलो गुरु तो स्वीकार करना चाहिए लेकिन किसको गुरु बनाना चाहिए तो शास्त्र के अनुसार जो वास्तविक गुरु है उसकी शरण लेनी चाहिए ढोंगी गुरु की शरण नहीं लेनी चाहिए ढोंगी गुरु कौन है जो गुरु परंपरा में नहीं आते वो ढोंगी गुरु है पहले गुरु परंपरा कृष्णा से शुरू होती वेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रोत्रियम मतलब वो जो श्रोत्रिय परंपरा से आ रहे हैं वेदिक परंपरा से जो आ रहे हैं उसमें दीक्षा लेते हुए शिक्षा देते हुए जैसे ज्ञान पास हो रहा है ऐसे व्यक्ति के पास से तो चांस है कि हमको सही ज्ञान प्राप्त होगा इसलिए श्रोत्रियम बताए और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं है ब्रह्मनिष्ठ भगवान की सेवा में पूरी तरह से निष्ठ है तो वो गुरु है ऐसा बता दे तुम तस्मा गुरुम प्रपद्य जिज्ञासु श्रेवत्तम नहीं मिलताज्ञान्थ सद गुरु में वी गच्छे समित पाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम ये जानने के लिए गुरु के पास जाओ और गुरु वो है जो श्रोत परंपरा में आ रहा है और ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मनिष्ठ का भगवान की सेवा में निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ वेदों के जो शिक्षाएं हैं उसका जो मर्म है उसको जीवन में पालन करने के लिए निष्ठ पालन कर रहे हैं निष्ठा निष्ठापूर्व दोनों ब्रह्मनिष्ठ क्या अर्थ है तो वो गुरु है मतलब गुरु परंपरा में नहीं आते तो गुरु नहीं है गुरु परंपरा में आते हुए भी यदि वो निष्ठ नहीं है तो भी वो गुरु नहीं है। जोल तो परंपरा में आना ही सफिशिएंट नहीं है वो वो शिक्षाओं का पालन करते होने चाहिए स्वयं और उसका प्रचार करते हो तभी वो गुरु हो सकते हैं अन्य जगह पे बताया गया है तस्मात्म प्रपद्येत जिज्ञासु जिज्ञासुश्रेय उत्तम शाब्दे परे निष्णातम ब्रह्मणमाशयम कि जो गुरु के और दो वहां पे लक्षण बताए हैं यही दो है ज्यादा स्पष्ट रूप से बताया शब्द शब्द ब्रह्मणि निष्णातम कि शब्द ब्रह्म यानी कि वेद शास्त्र में वो निष्णात है और पर ब्रह्मणि का निष्णातम कि एक शब्द ब्रह्म हो गया वेद पर ब्रह्म मतलब भगवान भगवान की सेवा में भी निष्ठ है दोनों में निष्णा एक्सपर्ट है वंदे गुरु श्री सचरण अरविंदम वहां पर उन भगवान की सेवाओं ने उनको संतुष्ट करने में अति दक्ष जो है वो अति दक्ष होने के कारण वो अति प्रिय है भगवान के वल्लभ है ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं मंदन करता हूं जो नाना प्रकार के व्यवस्थाएं करके भगवान को प्रसन्न करने में दक्ष है आली भी ही युक्ति रेक्षण आली भी ही मतलब अलग अलग सामग्री से युक्ति भी ही, मतलब अलग अलग युक्ति लगा करके ट्रिक्स लगा करके भगवान को प्रसन्न करने में एक्सपर्ट है इसलिए मैं उनकी ऐसे गुरु की शरण में मैं चरण चरणों में, में वंदन करता हूँ ये वो श्लोक बताता है तो जिसको परे निष्णातम परे, परे ब्रह्मणी निष्णातम है और परे ब्रह्मणी निष्णातम होने के साथ साथ शब्द ब्रह्मणी निष्णातम भी है कि वो अः शास्त्रों के वाक्य में निष्णात होने चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो वो अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते इसलिए शब्द ब्रह्म में भी निष्णात होना आवश्यक है गुरु के लिए ये गुरु का लक्षण है गुरु जयन करते हैं शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म शिष्य का लक्षण क्या है जिज्ञासु श्रेय के लिए जिज्ञासु उत्तम के लिए जिज्ञासु तो इस तीन गुणों से परे जो वस्तु उसके लिए जिज्ञासु जिज्ञास होने का अर्थ नहीं है केवल क्या जान क्या है वो जानने के लिए बस थोड़ी इच्छा उत्पन्न हुई उसको जिज्ञासा कहते हैं किंतु उसको निष्ठ है वो जानने को निष्ठ है उसके अनुसार कार्य करने को निष्ठ है लेकिन उसे अभी वो पता नहीं है वो उसमें निष्ठ हुआ नहीं है वो परब्रह्म में निष्ठ हुआ नहीं है लेकिन निष्ठ होने के लिए निष्ठ है वो है शिष्य ऐसा शिष्य जब गुरु की शरण लेता है तो उसको गुरु की संपत्ति प्राप्त हो जाती है गुरु की संपत्ति है भगवान तो वो उनको भी ऐसे ही जैसे जैसे वो शुद्ध होता है तो वो भगवान इनकी भी संपत्ति हो जाता है क्योंकि तो भगवान शुद्ध भक्तों की संपत्ति है तो उस तरह से ये शिष्य भी ऐसे होना चाहिए इसलिए उदाहरण देते हैं शास्त्रों में कि यदि स्त्री बांझ नहीं है और यदि पुरुष पुरुष नपुंसक नहीं है तो दोनों के से संतान उत्पन्न होती है उसी प्रकार से यदि गुरु वास्तविक गुरु है और यदि शिष्य वास्तविक शिष्य है तो दोनों के संसर्ग से आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होता है शिष्य का उतार होता ही है ये शास्त्र का उदाहरण है इस प्रकार से तो इसलिए गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात होने चाहिए परब्रह्म में निष्णात होने चाहिए इसके लक्षण में ये दो लक्षण के फिर बहुत सारे दूसरे लक्षण उद्भूत होते हैं जो हमको दिखते भी हैं जैसे जो परब्रह्म में निष्णात है वो छ इंद्रियों के जो छह वेग हैं उसको नियंत्रण में रख सकता हैं उस को वो सरेंडर नहीं होता है उसको शरणागत नहीं होता है वो छे वेग उसको कुछ कर नहीं सकते जो उपदेशामृत के पहले श्लोक में है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम एकतान वेगा यो विषहेत धीर सर्वाम अपनी इमा पृथ्वीन सभी पूरी पृथ्वी में सभी को शिष्य बना सकते जो इन छह वेगो से मुक्त है छह वेगों को शरणागत नहीं है ये देखना है गुरु छह वेगो को शरणागत नहीं होने चाहिए फिर छे जो दुर्गुण है या छह जो दोष है वो उनमें नहीं होने चाहिए क्या छे छह दोष है अत्याहार प्रयास प्रगल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलियम चढ़वीर भक्ति प्रणश्य कि वो अत्यधिक चीजें इकट्ठा करने को आसक्त नहीं है उसमे अधिक शिष्य भी आ गए रजोगुण तो किसी भी जगह पे आ सकता है शास्त्र पठन करने में भी रजोगुण से हो सकते हैं मैं सभी प्रकार के शास्त्र जान लू हरेक पुराण मुझे पता होना चाहिए हरेक उपनिषद पता होना चाहिए ये भी एक रजोगुण है इकट्ठा कर रहे जब ज्ञान को इकट्ठा करते रहो इससे मैं भोग करूंगा प्रतिष्ठा की इच्छा है तो जन को इकट्ठा करेंगे उससे भोग होगा लाभ की इच्छा है उस तो ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा से विरक्त होने चाहिए अत्याहार नहीं होना चाहिए और उस अत्याहार से फिर प्रयास भी उसके लिए होता है लगता है कि आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन यदि अत्याहार है तो प्रयास भी वही लाभ पूजा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए होता है और वो जो बोल रहे हैं वो कृष्णवाणी होनी चाहिए इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए इससे प्रकल्प नहीं होना चाहिए नियम आग्रह नहीं होना चाहिए नियम को ग्रहण नहीं करते हैं कुछ भी कारण से बस नियम से ही छोड़ देते हैं नियम आग्रह और नियम आग्रह ज्यादा नियम पालन करते है लेकिन उसका जो पर्पस है उसका जो ध्येय है उस तक नहीं पहुंच पाते उसको नहीं समझ पाते जनसंग वो अभक्त लोगों का असुर लोगों का संग नहीं करते हो जनसंघर्षा लौल्य और लोभ लोभ ही नहीं होने चाहिए ऐसे अलग अलग गुण उसमें आते हैं तो गुरु बहुत सारी चीजों में लगे हो सकते हैं भगवान की सेवा के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है यहाँ ये सब चीजों में कर रहे हैं बहुत सारा पैसा हो सकता है उनके पास बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं उनको बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो सकती है किंतु वो उनसे आसक्त नहीं होने चाहिए थी। ये चीज हमको जैसे हम हमारे गुरु महाराज का देखे तो उनके अभी तो काफी शिष्य हैं। ढाई हजार जितने तो होंगे कम से कम तीन हजार हो गए होंगे शायद डेढ़ सौ डेढ़ सौ दीक्षाएं हुई थी लेकिन वो दीक्षा के प्रवचन में क्या बोलते हैं मुझसे दीक्षा मतलब यदि तुम ऐसा ऐसा चाहते हो तो दूसरी जगह दे चले जाओ कुछ बार तो उनके प्रवचन से दीक्षा में जो लेने वाले थे कुछ लोग तो भाग गए नहीं दीक्षा हम अभी तैयार और केवल ऐसा बोलते ही नहीं है ऐसा तो मुझे ज्यादा शिष्य मिलेंगे ऐसा नहीं है वो ऐसा डिमांड भी करते हैं और ऐसे शिष्य को छोड़ भी देते हैं जो गलत काम करते है वो ऐसा नहीं सोचते ये शिष्य तो मेरा इतना सारा लाभ कर रहा था इसके कारण तो मेरा इतना नाम हो गया अब ये कुछ उल्टा सीधा कर रहा है भगवान की इच्छा के अलावा तो उसको कुछ नहीं बोले नहीं तो क्या उसको बुरा लग जाएगा भाग जाएगा तो क्या है, मेरा काम अटक जाएगा ऐसा नहीं सोचता जेनुअनली सोचते इसका भला कैसे करें और उसमें आवश्यक हो सकता होता है तो उनको वो सेवा से निकाल भी देंगे भले वो सेवा से भी नुकसान भी हो जाए तो आ सकती नहीं है जैसे हर एक चीज में आसक्ति उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए ये बात है फिर गुण उत्साह धैर्या निश्चया तत्त कर्म प्रवर्तना संघ से आघात शुटो वृत्ति भक्ति कवि प्रसिद्धति ये छह गुण उसमें होने चाहिए गुरु में उसमें उत्साह होना चाहिए बहुत उत्साह और हमेशा बढ़ता हुआ उत्साह होता है शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर समाप्त हो गया तो भी वो शरीर से कार्य कर रहे हैं तो भी वो भगवान की सेवा जो भी बच गए आंख बच गई तो केवल आँख से भगवान की सेवा करेंगे लेकिन सेवा करेंगे इतना उत्साह है उनको भगवान की सेवा करने के क्योंकि वो उत्साह आत्मा का उत्साह है शरीर का नहीं शिल प्रभुपाल तो अंत तक श्रीमदभागवतम के तात्पर्य बोलते थे अंत तक वही चीजें बोलते थे अंत तक वही शिक्षाएं चेतना में दे दू उनको डर नहीं है मृत्यु का कोई शोक नहीं है उनको। अंत तक उनका उत्साह सबसे ज़्यादा तो दो हजार सत्रह दो हजार सोलह में जब तो पहली बार उनकी न्यूज आई कि उनको छाती में जो पाइप जाती है उसमें है छोटे-छोटे उसके कारण उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको बोलना ही नहीं आप इतना ट्रैवलिंग करते हो कुछ खाते नहीं हो ठीक से तो ये सब हो गया और आप बोल रहे हो इससे और ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए बोलना बंद है तो महाराज बोले फिर मुझे जीने का मतलब क्या है बोलना बंद तो।, तो आपको शरीर को तो ध्यान रखते हुए महाराज ने बोलना काफी कम किया लेकिन वो महाराज को संतुष्टि नहीं मिलती थी उससे कभी ना कभी कुछ तो बोलते थे गाना तो पूरा बंद करवा दो, किंतु वो कुछ ना? कुछ करके भक्ति में लगे रहे लगे रहते उनको रोक नहीं सकते हैं उनकी भक्ति को तो उतना उत्साह है अभी भी कमर में समस्या हो गई तो लेटे लेटे पहुंचेंगे कितना उनको मसाज करने कितने मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है फिर भी वो तो शरीर के साथ चल रही है आत्मा मस्त हाँ प्रवचन देने में सबको शिक्षाएं देने में पुस्तकें लिखने में आता है भगवत गीता में आता है एक श्लोक आता है आ, क्या है वो गुणा गुणी सुवर्तन तीन प्रकृत गुण समोटा फिर क्या है चाल तो है ये कैसा है गुणा मतलब तत्वित महाबाहो विभागयो गुणकर्म विभाग यो गुणागुणीशु वर्तन तीन मतवाना सज्जते जो तत्वित है गुरु तत्वविद तत्वदर्शिना है तो ऐसा जो व्यक्ति है महाबाहो वो तो गुणकर्म के विभागों को जानता है गुण और उससे उत्पन्न जो भी कार्य हो रहे उसके विभागों को तो इसलिए यह समझ कर कि ये सब गुण ही गुण से कार्य कर रहे हैं ऐसा समझ करके वो इस शरीर के जो सब विकार है उससे उसमें बंधता नहीं है उससे वो विचलित नहीं होता है ये महत्वाना शब्द से यह सब सोच समझ कर जैसे महाराज का देख सकते हैं जैसे प्रभु पात्र है उसी प्रकार जहाँ हो रहा है चलो मसाज करो दो तुम भी कर दो ये भी दो सब चल रहा उनकी जो चिंतन है वो तो बस भगवान की सेवा में है और कैसे किस प्रकार से भगवान की सेवा करते रहना है उनके विषय में बोलते रहना है तो ये तब तो हित का लक्ष्य तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से होना चाहिए गुरु की स्थिति में उत्साह धैर्या निश्चया धैर्य होना चाहिए कोई भी कार्य किया फिर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर दूसरा कार्य ये नहीं मिला तो पीछ रहा बस बदलते रहते अपने कार्य बदलते रहते हैं सेवा बदलते रहते हैं किसी में कुछ रिजल्ट नहीं है तो बदलते ही रहते हैं बस कुछ मिल नहीं रहा है विश्वास नहीं है तो धैर्य चला जाता है उत्साह के साथ धैर्य और निश्चय ये तीनों ये दोनों होने चाहिए निश्चय होना चाहिए हो सकता हम जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आने में देर हो सामान्य रूप से क्या होता है कि उत्साह है उत्साह से करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं ये तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि निश्चय नहीं है इसलिए धैर्य भी नहीं है निश्चय होगा तो धैर्य भी आएगा उत्साह भी आएगा उत्साह के साथ धैर्य से काम करो ये निश्चय के साथ कि ये मार्ग भगवत लेके जाने वाला है उसी प्रकार से गुरु को निश्चय होता है कि मैं जो गुरु परंपरा से सीखा हूँ उसको मैं स्वयं अपने जीवन में पालन करता हूँ तो मुझे भी लाभ हो रहा है और इसी प्रकार से यदि ये लोग सब मेरे शिष्य उसी मार्ग को पालन करेंगे तो उनको भी इसी से लाभ होने वाला है उनके लिए कोई मुझे दूसरी पद्धति निकालने की जरूरत नहीं है कि आई खोलो हॉस्पिटल बनाओ वो सब करने की जरूरत नहीं है जो मुझे मिला है वही मैं जूंगा तो इन लाभ होने वाला है ये निश्चय है महाराज कई बार हमने व्यास पूजा के प्रवचनों में ये बोलते हैं। तो ये निश्चय है और ये सब कर ये सब होने के साथ ये कोई फीलिंग नहीं है ये सब चीजों सी, के साथ तत्त कर्म प्रवर्तन कर्म प्रवर्तन होते कार्य करते रहते और असत संग नहीं करते है संग और सतो वृत्तें हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं सत्यवृत्ति में लगे रहते हैं सत्व वृत्ति का है भगवान की सेवा सत वृत्ति का है कि जो पाप कर्म नहीं है जो शास्त्र के अनुसार है ऐसी वृत्ति ऐसे कार्य उसको भी वृत्ति कहते हैं हाँ वो भी है सतह वृत्ति आचार्यों की जो वृत्ति मतलब जो मार्ग छोड़ के गए उसको पालन करना वो भी सतो वृत्ति है तो इस तरह से ये गुरु के लक्षणों का एक भाग है इसलिए जब हम गुरु चयन करते हैं जब तो हम गुरु को चयन करते हैं, तो ये सब देखना चाहिए लेकिन यदि हम गुरु को चयन करने जाएंगे तो हम कभी शिष्य नहीं बन सकते ये हम गुरु को चयन करते तो, तो हम गुरु बन गए हम चयन कर लेते जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं डी मार्ट में या बिग बाजार में तो हम सिलेक्ट करते हैं ना ये वाला ये या ये वाली सब्जी मैं लूँगा क्योंकि ये सब्जी में बहुत अच्छे लक्षण है और ये तो खराब सब्जी है जैसे हम चयन करते चूज करते सही चूजिंग द स्पिरिचुअल मास्टर तो ये गलत कारणा है गुरु को ऐसे चयन नहीं करते हैं जैसे हम डीमार्ट में सब्जी खरीदते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं ये जान लेना है कि गुरु हमको चयन करते हैं हम गुरु को जो भावना होनी चाहिए हमारी वो गुरु के प्रति कृतज्ञता की होनी चाहिए ना कि हम गुरु के ऊपर हम उनके शिष्य बन जाएंगे ऐसा नहीं है वो हमको कृपा करके शिष्य बना रहे हैं। अपनी कृपा दे रहे हैं। ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए ये हमारे, हमारी चेतना में हमेशा होना चाहिए कि गुरु के शिष्य बन करके हमारे ऊपर कृपा प्राप्त हुई है ऐसा नहीं कि हमने गुरु सिलेक्ट किया तो फिर चयन करने की बात क्यों आती है सब लक्षण है और इस प्रकार से परीक्षण होकर के होना चाहिए तो ये बात इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे गलत गुरु अपने आप को जो गुरु बोलते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तव में गुरु नहीं होते हैं इसलिए हमको सावधान रहना है उसके लिए वो दिया गया है वो इस वस्तु के लिए नहीं दिया गया है कि गुरु को शरणागत होने का ये मार्ग है या इसमें अनिवार्य है या ये चेतना अनिवार्य है चेतना तो हमेशा शरणागत अनिवार्य है गुरु चयन करने में हमारी चेतना ये रहती है कि भगवान से हम प्रार्थना करें कि जिस व्यक्ति के माध्यम से सही परंपरा आ रही है वो हमको आप प्रकाशित की उस प्रकार से हम प्रार्थना पूर्वक और वो प्रकाशित किया है भगवान ने शास्त्र में भी इसलिए वो शास्त्र के माध्यम से जो लक्षण हमको पता है वो ये समझ करके ये भगवान की ही दी गई चलो संकेत है कि कौन वास्तविक गुरु है उसको आप कैसे परख सकते हो गलत से कैसे अलग कर सकते हो कि जहां से आपको कृपा प्राप्त होने वाली है वो दरवाजा कहाँ पे है वो ढूंढने के लिए जो ज्ञान है वो शास्त्र में भगवान ने दिया है और वो हृदय से भी स्फुरित कर्थना के साथ हम गुरु को खोजने निकलते है हम गुरु को चयन करने नहीं निकलते हम गुरु को खोजने निकलते खोज ऐसी वस्तु की होती है जो हमारे लिए इच्छनीय है चयन ऐसी वस्तु का होता है जो हम भोग करना चाहते हैं इसलिए गुरु को सिलेक्ट करना गुरु को चूज करना गुरु को चयन करना ये गलत शब्द है ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना अच्छा है सद लोग जो अच्छे लोग हैं जो सदाचारी लोग ऐसे शब्दों का उपयोग न करें गुरु को चयन करना गुरु की खोज करेंगे वो वो शब्द से वो जैसे हम कौन से मंदिर में जाना विष्णु मंदिर में जाना है तो बहुत सारे मंदिर है लेकिन विष्णु मंदिर के अपने कुछ बाहर लक्षण होंगे वो हमको पता है। तो इसलिए हम सब मंदिरों में से जो विष्णु मंदिर का लक्षण इसमें दिखते हैं उसके अंदर जाते हैं ना कि विष्णु मंदिर को भोग करने के लिए किन्तु वहां से कृपा प्राप्त करने की इस प्रकार की चेतना में गुरु की शरण में जाना ये चेतना बहुत सरल है लोगों को होती है कि मैंने गुरु को सिलेक्ट किया और इसलिए आगे जा करके मैं गुरु को रिजेक्ट भी कर सकता हूँ वो तो कभी कृतज्ञ नहीं हो पाते गुरु को कि गुरु से मुझे इतना लाभ प्राप्त हो रहा है गुरु के बिना तो मेरा कुछ गति नहीं है न गति कुतोपी ये सब चेतना लाना कठिन हो जाता इसलिए ये चेतना आवश्यक है गुरु को शरणागत होने में ये बात तो केवल इसीलिए है कि हम गलत मार्ग में नहीं चढ़ जाए इसलिए उससे बचाने के लिए ये थोड़ा ज्ञान दिया गया है कि हाँ ये सही गुरु वास्तविक गुरु के लक्षण हैं, इसलिए वास्तविक गुरु की शरण में जाओ वहां से आपको कृपा प्राप्त होने वाली है ऐसा नहीं है कि उस उस गुरु को हमने चयन किया और हम सब ने मिलकर के चयन किया इसलिए वो गुरु बन बैठा ये सामान्य रूप से लोगों को विचार रहता है कि वो गुरु गुरु के पद पे क्यों है क्योंकि हम सब शिष्य ही तो हैं उनके हम सब ने चयन किया तभी तो वो गुरु बने तो कल हम सब इसको रिजेक्ट कर देंगे तो गुरु नहीं रहेंगे गुरु गुरु होता है चाहे उस हजार लोग उसको सिलेक्ट कर ले यदि वो गुरु नहीं है तो गुरु नहीं है उसके एक करोड़ शिष्य हो सकते हैं फिर भी वो गुरु नहीं होगा क्योंकि वो गुरु नहीं है उसी प्रकार से जो गुरु है वो गुरु है उसका एक भी शिष्य नहीं हो तो भी वो गुरु है इसलिए जानना बहुत आवश्यक है कि गुरु शिष्यों के चयन करने से नहीं बनते हैं तो। ये कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की तरह की पोस्ट नहीं है गुरु भगवान के द्वारा दिए जाते हैं गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीच इस तरह से ये बहुत आवश्यक है बहुत भेद जानना क्योंकि लोग सोचते हैं कि जिसके अरे इतने सारे शिष्य हैं इसके इसलिए ये निश्चित रूप से बोनाफाइट गुरु होना चाहिए और उसी प्रकार से सोचते नहीं है तो ये बोनाफाइट गुरु नहीं होना चाहिए आपको तो प्रश्न है तो ये सही बात है की इसमें और शास्त्र जिज्ञासा का भी होना चाहिए वो मैंने आपको बताया ना मतलब ठीक है कुछ हमारे प्रिय मित्र है वो मानते हैं कि किसी को बना पर उसमें हमारे भी प्रयत्न रहना चाहिए वही तो मैंने बताया नहीं ये सब ज्ञान हमने पहले वहीं चर्चा की सही फिर बात आई की हमको गुरु सिलेक्ट करना है वहाँ से मैंने बताया कि ये चेतना नहीं होनी चाहिए कि हम गुरु को सिलेक्ट कर रहे हैं वो ज्ञान जो दिया है वो सही गुरु को परखने के लिए दिया है कि यहाँ से हमको प्राप्त हो जैसे विष्णु मंदिर हमको ढूंढना है लेकिन हजार मंदिर है तो विष्णु मंदिर जो हम जहाँ से हम कृपा प्राप्त करने वाले उसको ढूंढने के लिए कुछ चिन्ह होंगे ना वो तो चिन्ह देख कर हम मंदिर जाते उस प्रकार से है ना कि उस प्रकार से हम गुरु को सिलेक्ट कर रहे हैं मैंने जैसे बताया तो वो चेतना है उसमें चेतना वो नहीं है कि हम गुरु को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी का फिर मैंने आगे बताया कि जो गुरु है वो किसी के चयन करने से गुरु नहीं बन जाता है ना ही किसी के चयन नहीं करने से वो गुरु नहीं रहता है तो आजकल एक बड़ा इसकोन में मूवमेंट चल रहा है फीमेल दीक्षा गुरु तो मूवमेंट समाप्त हो गया वो तो बन जाएगी दीक्षा गुरु इसके ऊपर और एक मूवमेंट चल रहा है जो ऐसे लोग जो इस्कोन में गुरु बन नहीं पाए जिनकी कोई योग्यता नहीं है लेकिन उनको गुरु बनना है प्रभुपद के शिष्य ऐसे लोग नई फिलोसॉफी लेके आए कि गुरु है वो तो किसी के द्वारा गुनाफाइड नहीं किया जाता वो तो शिष्य लोग चयन करते हैं कि गुरु कौन है वो तो गुरु और शिष्य का पर्सनल मैटर है यदि मुझे आपसे शिक्षा लेनी है यदि मुझे आपको गुरु बनाना है और मैं आ करके आपसे शिक्षा लेता हूँ और आपको गुरु बनाता हूँ तो इसमें तीसरा कोई रोकने वाला कौन होना उनका आधार है इसलिए क्यों जीबीसी रोक रही है किसी को गुरु बनने से ये ट्रेडिशनल तो ट्रेडिशनल ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है का वो बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है कि शिष्य जाकर के गुरु को चयन करते हैं यदि गुरु को शिक्षा देनी है और शिष्य को शिक्षा लेनी है तो गुरु बन के ये बहुत बड़ी गलत धारणा गई है हमारी में ये हिंदुओं के द्वारा तथा कथित, आधुनिक को वैदिक बोलने वाले नास्तिक हिंदुओं के द्वारा जो बहुत वेदों का प्रचार करते हैं वो लोग जो ग्रस्त है आधुनिक ह्यूमन राइट्स और इत्यादि जो वैल्यूज है उससे ग्रस्त है तो वही विचार यहाँ पे ला करके रख दिए कि शिष्य स्वतंत्र है गुरु चयन करने के लिए गुरु स्वतंत्र है शिष्य चयन करने के लिए गुरु और शिष्य तो के बीच का रिलेशनशिप तो आपस में केवल नल जोल से ऐसा नहीं है ऐसा कभी भी नहीं हुआ आप गुरु बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं अपने गुरु से वो जब आदेश देते हैं कि आप अभी गुरु बोना तभी आप गुरु बन सकते अन्यथा नहीं गुरु अपनी मर्जी से नहीं बना जा सकता वैदिक काल में उपनयन संस्कार शिष्य बनने के लिए था उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था समावर्तन संस्कार पे यदि गुरु आज्ञा देते हैं आपको गुरु बनने की और उपनयन देने की तो आप दे सकते हैं। हो था नहीं पांचरात्रि कविधि में जो गुरु होते हैं वो शिष्य का अभिषेक संस्कार करते हैं चार अभिषेक होते हैं। एक के बाद एक उसके लक्षणों को देख करके धीरे धीरे चौथा जो, जो अभिषेक होता है लास्ट उसमें वो उनको परहता देते ठीक है अभी आप मेरी तरह ही शिष्य ग्रहण कर सकते तब जाकर कर शिष्य ग्रहण कर सकते अन्य था नहीं कोई भी गुरु बन जाएगा ऐसा थोड़ी ना होता है तो ये बहुत ही गलत धारणा है कि गुरु तो बस शिष्य ने बना लिया तो उन तो दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है गलत है ये प्रकार की बात है शिष्य भी आउट है गुरु भी आउट है दोनों में से किसी का कोई जीबीसी का अधिकार क्यों गलत है का है चार, कोई ना कोई अधिकृत करने वाला होना चाहिए अभी मान लो कि गुरु ने शिष्य को अधिकृत किया हाँ संस्था की सिस्टम में जी बी सी सबसे ऊपर है तो जीबीसी अधिकृत कर रही है गुरु अधिकृत कर रहा है लेकिन जीबीसी उसके ऊपर देख रही है की गुरु भी सही कर रहा है ना अधिकृत मान लो मैं गुरु हूं और मेरे शिष्य को मैं बोलने वालों कभी आप दीक्षा दे सकते हो तो जी सी मेरे ऊपर है जो देखने वाले कि ये हमारी संस्था के अंदर जो गुरु है गलत गुरु को अधिकृत नहीं करते तो वो भी देखते हैं इसलिए उस प्रकार से है। है। क्या है सर कोई अनुष्ठान जो हो सकता है कोई डायरेक्ट हो सकता है बोल देना भी इंसफिशियन हो सकता है जरूरी नहीं कि हमेशा अनुष्ठान ही हो लेकिन जैसे जैसे संप्रदाय हम ज़्यादा फॉर्मल करते जाते हैं तो अनुष्ठान होना आवश्यक हो जाता है पहले तो दीक्षा भी अनुष्ठान से नहीं होती है भी भी हो जाती है जैसे जैसे आप प्रचार में बढ़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादा फॉर्मल जो शास्त्रिक विधान है उसके अनुसार करना पड़ेगा अन्यथा आप बोल दिए कि तो आप अभी शिष्य बनाओ गुरु जी तो उस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रचार करने का आदेश प्राप्त है उनको गुरु बना नहीं शिल प्रभु उनको आदेश प्राप्त हैं कब जगह विश्व तो में जाकर तो उस गुरु गुरु बने तो बने ऐसे गुण। गुण। गुण। गुण। गुण। जहाँ तक मुझे पता है इसी प्रकार से अभी वो अनुष्ठान के माध्यम से हो या डायरेक्ट तो तो तो तो तो से वो तो, तो इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें कि जैसे विश्वनाथ चक्री ठाकुर कैसे गुरु बने तो, तो कहने की भी भी जाते जाते हैं। हैं। तो जैसे शैव तंत्र है तांत्रिक विधि की बात करें शैव तंत्र में इसी प्रकार से दीक्षा विधि के वर्णन है तो दीक्षा विधि सिमिलर अनुष्ठान सिमिलर है लेकिन वहाँ पर शिवजी की पूजा है शिवजी के तंत्र है उनकी सामग्री है उनकी सामग्री में मध्य मास इत्यादि भी आता है लेकिन वहाँ पे जो गुरु है तो वो शिष्य का अभिषेक करेंगे नेक्स्ट गुरु बनाने के लिए वो विधि है उसमें शैव तंत्र में भी है शाक्त तंत्र में भी है शाक्त तंत्र में स्त्रियाँ भी दीक्षा गुरु बन सकती है प्रारंभ किया था तो तो इसलिए गुरु पर को नाम का रोल देना कैसे हम नहीं प्रचार करने का पूरा उसमें आ गया ना तो गुरु भी बनना होता है प्रचार करने का सिद्धांत सीधा जाकर के सभी विदेशियों को उद्धार करो जैसे जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं दूसरे हैं। वो सब भी गुरु का पद प्राप्त किया ना क्योंकि परंपरा चलाने के लिए गुरु आवश्यक है शिल प्रभुपाद भी गए तो वो भी गुरु कोई प्रैक्टिकली कोई गुरु स्थापित करके नहीं गए एक तरह से तो इसलिए ये प्रश्न उधर भी आता है कि आप लोग सब गुरु कैसे बन गए है प्रश्न उधर भी आता है तो ये ऋतिक लोगों का प्रश्न है प्रश्न उधर भी आता है कि संस्था चलाने के लिए प्रचार चले रखने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए ही तो तो तो की जो जो कि आचार्यों ने कोई हमारा गुरु है, तो तो सर्वदेश, <laughs> वो तो, तो, तो, तो, तो, तो है ही लेकिन वो आज्ञा को आप इस तरह से पर्सन पर्टिकुलर नहीं ले सकते हो क्यूँकी हमारा आज्ञा गुरु है उसकी खुद की दीक्षा नहीं हुई है वो तो गुरु बन गया वो उपदेश देने के लिए ठीक है लेकिन वो उस प्रकार से यदि व्यक्ति विशेष के लिए ले लेंगे तो उससे गड़बड़ होगी ये हो यही गड़बड़ कर रहे हैं यही श्लोक खोट करके बोलते हैं इसलिए कोई गुरु अधिकृत नहीं करने चाहिए मैं भी गुरु बन सकता हूँ यदि मेरे पास शिष्य है तो, तो इसलिए इसका सब तारतम्य होना चाहिए ना जो हम देख रहे हैं किस प्रकार से इसका तो तारतम्य जिस इस प्रकार से परंपराओं में चला आ रहा है जैसे आप यदि पांचरात्रि का परम्परा लेंगे जो की हमारी दीक्षा विधि है पांचरात्रि का परंपरा में इस प्रकार से चला आ रहा है तो अभी मान लो कि इस प्रकार से स्थापित पूरी तरह से नहीं किया हो तो आगे जाके करना होगा इसकोन में अभी जीबीसी के माध्यम से है। कि वो है किसी को, स्थापित है।, है तो श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य चौहत्तर माधुली को छोड़ करके गए थे ऐसे चौहत्तर लोग थे जिनकी परंपरा में जिनके परिवार में जो भी जन्म लेते हैं उनमें से ही गुरु बन सकते हैं इसका यह नहीं कि उनमें लक्षण नहीं है तो बन सकते हैं लेकिन होने उस परंपरा में चाहिए उस परिवार में जन्म लिए होने चाहिए तो उनकी जो लिनीय जाति है उसमें से जो अर्ता वाले हैं तो उनको जो अभी जो गुरु है अपने अपने जो पुत्र, जो पुत्र है मान लो पांच पुत्र उसमें से जो उसको फिट लगता है कि हाँ इसमें अभी सभी लक्षण उत्पन्न हो गए हैं तो उसको गुरु स्थापित करके जाते है ऐसे यदि वहां पे नहीं मिलते तो कोई शिष्य को भी दे सकते हो सकता है लेकिन इस प्रकार से करते हैं। तो वहां पे भी वो पद्धति चालू है माध्वा संप्रदाय में देखें, तो वहां पे मध्वाचार्य ने मठ की सिस्टम रखी तो आठ मठ है अष्टमठ उड़ुपी में तो दो, -दो के कॉम्बिनेशन कर दिया कृष्ण मठ और कृष्ण मठ मई ने दो पे पेजा और मठ है और उसके साथ कणी ऐसे रेश्वंद्व मठ करती है मुझे एक्जेक्टली कौन कौन सा द्वंद्व नहीं पता है इन चार द्वंद्व मठ करती है अभी हर एक मठ में जो मठाधिपति है वो गुरु होता है वहीं दीक्षा देता है और उसको तैयार करने अपने लाइफ टाइम में नेक्स्ट गुरु तैयार करके जाते यदि कुछ कारणों से वो नहीं कर पाए तैयार तो करने से पहले ही वो चले गए तो द्वंद्व मठ वाले जो गुरु है दूसरे मठ वाले उसके कन, कनेक्टिंग मठ वाले जो गुरु है तो वो यहाँ पे एक मठाधिपति को तैयार करके लगाएंगे उधर गुरु की तरफ इस तरह से परंपरा टूटने नहीं मिलेगी जैसे माधव संप्रदाय में भी इसी प्रकार से कुछ ना कुछ गुरु कौन बनेगा उसका अधिकार देने के लिए व्यवस्था थी जो शास्त्रोक्त तो इस तरह से व्यवस्थाएं थी इस में अभी जेबीसी की तरफ व्यवस्था है तो इसलिए यदि यह व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी गुरु बन जाएगा या तो कोई भी गुरु नहीं बनेगा कोई भी गुरु नहीं बनेगा तो परंपरा समाप्त होगी कोई भी गुरु बन जाएगा तो परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी तो हाँ तो लेकिन दूसरे भी गुरु तो है ना उस वाले की खत्म लेकिन उस वाले गुरु के दूसरे जो मान लो ये गुरु चले भी गए खुद लेकिन उनके दूसरे तो सब शिष्य हैं ना ये वाला एक्सेप्ट नहीं किया इनके चले जाने के बाद जी किसी और को तो बना सकती है ना गुरु ऐसा नहीं है कि उसके कोई वो ठीक है लेकिन जी ने देखा ना भाई वो तो सक्षम नहीं है इसलिए उसको नहीं बनाना लेकिन गुरु ने रिकमेंड नहीं भी किया मान लो गुरु चले भी गए उसके बाद उसका कोई दूसरा शिष्य वो तो बन जा उस गुरु की जो हैं ना कर सकते हैं जीबीसी रिकमेंड कर सकते जीबीसी डायरेक्ट ही कर सकती है जीबीसी ने वो ऐसा नहीं है कि जीबीसी ने उसके बनाया है इसलिए नहीं किया वो तो वो पर्टिकुलर जिसको गुरु ने रिकमेंड किया था उसमें उनको वो लक्षण दिखे नहीं इसमें तो गड़बड़ है ये नहीं बन सकता उस प्रकार रिजेक्ट किया ऐसा नहीं की सभी उसके रिजेक्ट करती है ऐसा होगा तो जीबीसी वो गुरु को ही रिजेक्ट कर देती भाई ये गुरु तो ठीक नहीं है इसके कहाँ ठीक होंगे वो तो नहीं बन सकते इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम जो है उसमें गुरु बनना और सन्यासी बनना दोनों में जो गुरु बनने वाला है सन्यासी बनने वाला है उनको थोड़ा चेतना के विरुद्ध जाना पड़ता है तो सन्यासी बनने में गुरु बनने में दोनों में हमारी साइड से वो नहीं आना चाहिए कि मुझे गुरु बनना है कि मुझे सन्यासी बनना है, दो है। दो सन्यासी सन्यासी है जरूरी और शिष्य ग्रहण कर और गुरु गृह में भी हो सकता माराज। और भी है काफी तो मुझे गुरु बनना मुझे नहीं है। वो आदेश होना चाहिए लेकिन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में क्या करना पड़ता है इसी व्यक्ति को आगे पढ़ना आना पड़ता है एप्लीकेशन ले करके तो इसलिए इसमें चांसेज रहते हैं की गलत लोग भी आ जाए ऐसी क्योंकि वो आप पार्थज्ञ नहीं कर सकते इसकी इसकी कोई अल्टरनेटिव मोटिव अंदर से उसको लगता है नहीं मुझे तो गुरु बनना है या तो वो आ, क्या बोलते हैं नम्र है उसको तो नहीं बनना है लेकिन अभी क्योंकि सब बोल रहे हैं, तो इसलिए जाकर के उस प्रकार से हो रहा है इसलिए थोड़ा यही उसका नेगेटिव पॉइंट है हाँ लेकिन वो पद्धति भी पूरी नहीं है इसको उसको भी रखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है जीबीसी को लेकिन पहले ऐसा नहीं था जीबीसी को सर्टिफाई करना होता है अभी धीरे धीरे वो उस तरफ जा रही है क्योंकि ये लोग पुश कर रहे हैं तो अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गया यदि कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है तो उसके बहुत सारे शिष्य हैं इतने नंबर से ज्यादा शिष्य हैं और वो लोग यदि अप्लाई करते हैं कि हमको इससे दीक्षा लेनी है तो यदि जी उसके सब लक्षण देखती है और जी को लगता है कि ये बन सकता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है वो सर्टिफाई नहीं करती है कि गुरु है हमको ऑब्जेक्शन नहीं है गुरु बने तो इसलिए यदि वो गुरु का पतन होता है तो जीबीसी का कोई दोष नहीं हमने तो नो ऑब्जेक्शन दिया था नहीं तो इसलिए अभी धीरे धीरे उस तरफ जा रही है कि शिष्य ही गुरु बना लेंगे इसलिए फिर क्या होता है किसी को यदि गुरु बनने की इच्छा है तो शिष्य को परेशान नहीं करेगा <laughs> इसलिए इस प्रकार के सिस्टम से बहुत सारे दुर्गुण आते हैं यदि शिष्य शिष्य शिष्य रिकमेंड से ही गुरु गुरु बनता <laughs> तो है, है। शिष्य के चलेगा ना? सुभग महाराज ने अभी अभी कुछ शिष्य ग्रहण किया नहीं तो वो भानु महाराज है भानु महाराज तो फिलोसफी में तो कभी बनाऊंगा तो है है नहीं को नहीं गुरु गुरु क्योंकि उन्होंने कोई नहीं दीक्षा गुरु नहीं है शिक्षा गुरु, गुरु, गुरु, गुरु है वो सब सबका टॉपिक बाकी रहेगा गुरु के प्रकार गुरुदास गुरु का कुछ प्रश्न गुरुदास में सिस्टम नॉर्मल हो सकती है उसमें फिर अपवाद रहते हैं कि अभी आपके पास वो सिस्टम पालन करने का कोई जरिया ही नहीं है आप ऐसी जगह पर गए हैं कि अभी पूछने भी नहीं जा सकते लेकिन अभी आवश्यकता है यहाँ पे कोई तो मार्गदर्शन मार्गदर्शक को दिशा देने वाला होना चाहिए इनको क्योंकि आगे बढ़ना है तो दिशा भी देनी है उस समय तो कोई ऐसे और और ऐसा नहीं था कि वो उतने सुदूर से लेने तो गया उसी गाँव का था तो उस प्रकार से बन गए लेकिन अभी बाजू में ही रह रहे हैं आपके गुरु और फिर भी वही पद्धति पालन करे इधर से गुरु ने एक ऐसा भी हुआ एक जगह पे गुरु ने दीक्षा दी किसी को और उसको गुरु के ही दूसरे शिष्य ने दीक्षा दे दी नाम बदल करके जैसे इनको गुरु ने दीक्षा दी मेरे ही गुरु ने इनको दीक्षा दी और मुझे भी दीक्षा दी और मैं इनको दीक्षा दे दू तो इनका नाम भी बदल दू वहा अलग से ऐसी भी चीज होती है अभी बाजू में ये गुरु और फिर भी आप ये कर रहे हो तो ये क्या दिखा रहा है दॉ द मैटर और गौड़िया वैष्णव परंपरा में खासकर शिल्परोपा जो स्थापित कर रहे हैं उसमें शिष्य गुरु के होते हुए शिष्य स्वयं दीक्षा नहीं देते हैं। ये सिद्धांत शिलोप स्थापित करके जा रहे हैं। दट इज लो ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन तो शिक्षा गुरु हो सकते हैं लेकिन दीक्षा तो दीक्षा गुरु के पास दिलवा इस प्रकार से डायरेक्ट किया मतलब प्रभुपात को किसने गुरु नहीं बनाया तो तो ये सिस्टम जो वस्तु आपतकाल में होती है उसको आप नियम नहीं बना सकते ये उदाहरण से आप नियम डिराइव करने का प्रयास कर लो तो नियम होता है वो शास्त्र के अनुसार चलता है परंपरा के अनुसार साधु शास्त्र के अनुसार चलता है उसको हम का कोई उदाहरण लेकर के वो नियम नहीं बना सकते तो इसलिए वो नियम नहीं हो गया वो एक आपत्तकाल प्रचार कर रहे हैं और भक्ति सिंह सिंह भी अभी है नहीं जब प्रचार किया तो अभी दीक्षा तो दिलानी पड़ेगी तो कैसे होगा दीक्षा तो देनी पड़ेगी दे स्वयं गुरु बन गए और वो मुख्य शिक्षा गुरु का उस तरह से लेकिन यहाँ पे एक मुख्य जो सेंट्रल थीम सेंट्रल पॉइंट जो यहाँ पे है वो है कि गुरु स्वयं नहीं बना जाता है न ही गुरु शिष्यों के द्वारा बनाया जाता है गुरु एक अधिकृत गुरु के द्वारा स्थापित होता है, उसकी अधिकृतता देख करके ऐसा नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है आपत्काल में देखी जाती है और उसको स्थापित किया जाता है तब जाकर तो गुरु का पद ले सकता है गुरु अपना अपना का नहीं बनेगा वो, वो जो भी है तो वो तो कि वो जो भी, तो भी है, है।, है देखिए प्रभुपा का आदेश था की सब गुरु बनो इसका अर्थ है की जो यदि उसको आप उस शब्द प्रकार से ले तो तो फिर इसका अर्थ हो गया कि कोई भी गुरु उसका प्रभुपा ने बोला नहीं आपने लक्षण हो कि नहीं हो बस सब गुरु बन जाओ लक्षण देखने वाला कोई नहीं है तो कोई भी रस्ते पे आने वाला उठ करके कल तिलक कंठि माला क्या गुरु बन गया ये भी गलत है तो इसलिए कोई तो चयन करने वाला होना चाहिए सही है कि गलत या गुरु वो यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को चयन करता है ठीक है तो वो तो कोई भी बन सकता है करेक्ट अभी बोलेगा स्वयं नहीं चयन कर रहा है उसके शिष्य चयन कर रहा। तो शिष्य की क्या लायका है कि गुरु चयन कर ये गुरु बन सकते तो, तो शिष्य खुद गुरु हो गए ऐसे थोड़ी तो ना होता है तो इसलिए सिस्टम है कि जो जी है जो बोनाफाइन ऑथोरिटी सिस्टम है वो लोग तो चयन करे कि ये गुरु बने अभी वो पूरी बोर्ड करप्ट होगी वो बात अलग है लेकिन सिस्टम उसके कारण गलत नहीं ठहराई जा सकती ना ऐसे तो जो गुरु करने वाला भी तुम गुरु, बनो अपने वो गुरु भी खुद करप्ट हो सकता है तो करप्ट शिष्य चयन करेगा वो वो समस्या तो उधर भी रहेगा या वो गुरु परिर्षा है कुछ शिष्य शेर है कुछ शिष्य से तो इसको चयन नहीं करेगा इसको चयन करेगा लेकिन उसका परिणाम भी वही होगा परिणाम स्वरूप वो सही शिक्षाएँ आगे नहीं बढ़ेगी कभी तो कोई कोई काम होगा, बोल रहा है में शिक्षा ही केवल बीबीसी के, के करप्ट होने से सब गुरु करप्ट हो जाते तो इसलिए सिंसियर गुरु भी हमेशा रहेंगे और सिंशियर शिष्य को वो सिंसियर गुरु को खोजना है so विष्णु मंदिर को खोजना है सभी प्रकार के मंदिरों में तो इसीलिए ये, ये सब लक्षण दिए जा रहे हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शिष्य जिसको गुरु बनाएगा वो गुरु बन जाएगा क्योंकि तो वो मैं तो तो वो क्या वो करूँ आप जीबीसी को कब कबर में जाने के, के लिए खड़े है देखिए जी बी को आप एज अ बॉडी ले लें मान लो जीबीसी अच्छी होती तब सही चलता अब बस ये सिस्टम को आप समझिए ना अभी सिस्टम में कोई करप्ट हो गया है मान लीजिए तो वो लेकर के सिस्टम को क्यों उड़ा दे इसलिए यहाँ पे हम चर्चा ये करने नहीं बैठे हैं कि डीबीसी सही है कि गलत यहाँ पे हम चर्चा ये कर रहे हैं कि गुरु को अधिकृत करने वाला कोई होता है अभी वो डीबीसी बी की सिस्टम है या तो कोई गुरु खुद अधिकृत करता है कोई भी एक सिस्टम से ऐसा नहीं है कि शिष्य मिल करके गुरु बनाने कोई अधिकृत करने वाला होगा जी बी गुरु भी तो सही भी चलता नहीं है तब भी कुछ तो सही होंगे इसलिए लेकिन यहाँ पे चर्चा का विषय ये नहीं है कि डीबीसी करप्ट है कि नहीं है गुरु को चयन करने के लिए वो चर्चा का विषय नहीं है चर्चा का विषय है कि गुरु को गुरु बनने का अधिकार देने वाला ऊपर का कोई एक ऑथोरिटी होता है अभी वो बॉडी के रूप से जीबीसी जी है, है।, है। यहाँ कोई एक इंडिविजल गुरु के रूप में उसके अपने गुरु हो सकते हैं यहाँ कोई ब्राह्मणों का समाज हो सकता है पूरा समाज मिलकर के बोल जाए का गुरु हो सकता है माधव संप्रदाय में जैसे मठाधिपति मठाधिपति होते होते हैं तो आगे जाकर के फिर मठ दूसरे सन्यासी लोग भी होते हैं सब मिलकर के ठीक है इसको आगे बढ़ा ऐसा करके होते हैं अभी वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चर्चा है गाइडलाइंस है ये चीज दो चीज को मिक्स नहीं करना है कभी भी यदि हम सिद्धांत समझने जा रहे हैं तो उसको मिसयूज जो कर रहे हैं मान लीजिए कोई तो उसको मिश्रण नहीं करना है उसको सदुपयोग कर रहे हैं वो भी मिश्रण नहीं करना है। सिद्धांत को समझना है उसका दुरुपयोग हर सिद्धांत का हो सकता है सदुपयोग भी हर सिद्धांत का हो सकता है ये दोनों को मिश्रण करने जाएंगे तो ऐसे सिस्टम कभी नहीं मिलने वाली जिसका दुरुपयोग नहीं हो ये जान लीजिए पूतना हमेशा से ठाकुर का ये एक आर्टिकल है पूतना महाराज के एक लेक्चर है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एन ये लेक्चर आप सुन लीजिए प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम का ही एक भाग है प्रॉब्लम्स प्रोब्लमस इनकॉन सेमिनार है उसका एक भाग है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एन स्कॉन वो लेक्चर आप सुन लीजिए उसने महाराज बताते हैं यहाँ पे आपको कभी सिस्टम नहीं मिलने वाली है जिसका दुरुपयोग नहीं होगा और वो भगवान नहीं ऐसा बनाया क्योंकि पूतना की तरह बनाया इंस्टीट्यूशन आपको यदि प्रचार करना है कि इंस्टीट्यूशन कहिए वो जैसे इंस्टीट्यूशन है तो उसको दुरुपयोग करने वाले भी होंगे तो पूतना है तो पूतना सभी बच्चों को मार रही थी वृंदावन वृंदावन में तो सब भक्त तो कैसे मार रही है सभी बच्चों को वहां वर्णन आता है कि वो जो भक्त नहीं थे उनको ही मार पाई जो भक्त थे उनको नहीं मार पाई जो भक्त नहीं थे जो सिंसियर नहीं थे उनको मार पाई जो भक्त थे उनको नहीं मार पाई भक्ति ठाकुर कहते उसी प्रकार से जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो गड़बड़ घोटाले होते हैं उससे जो सब बिल्डरमेंट उत्पन्न होता है तो उससे ऐसे लोग भाग जाते हैं या बिबिल्डर हो जाते हैं भ्रमित हो जाते हैं जो लोग सिंसियर नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिनको उनको शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए ऐसे लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं जिनको शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए तो मिश्र भक्ति आ गई उसमें कि उल्टी भक्ति आ गई जिनको वो पसंद हो तो वो ले लेंगे ऐसे भ्रमित हो गए और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से निश्चय कह रहे भक्ति भक्ति तो बेकार है देखता हूं क्या करती है तो लोग भी ये देख करके भाग जाएंगे कुछ और मार्ग लोगों में इस तरह से भ्रमित होके चले जाते हैं लेकिन जो गंभीर है वो गंभीर है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो सही से पालन कर रहा है इसके अंतर्गत भी प्रभुपात की है उसको ढूंढ करके उसके मार्ग का अनुगमन करते हैं तो इस तरह से महाराज समझाते लेक्चर में बहुत सुनने योग्य लेक्चर आपके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है हो तो तो हो राजा होता है वो कि अपना तो ये और दादाजी ठीक है साताना का है तो ये क्वेश्चन तो तो ये सामान उन्होंने तो नरोदनाथ रक्षा का बोल रहे हैं रास्ता सेवावन तो सुनिए ना सामान ये है वेंकटान ने ऐसा था कि का डायरेक्शन था, था।, था।, था, था कि और फिजिकली गुरु है रिक्वेस्ट करते हैं तो तो इसमें जो दीक्षा गुरु की उपस्थिति में शिष्य दीक्षा दे ये जो वस्तु ट्रेडिशनल है सामान्य रूप से ऐसा होता था हर एक संप्रदाय में और श्री संप्रदाय और माधव संप्रदाय में तो अभी तक ऐसा चल रहा है हमारे संप्रदाय में आगे जाकर के भक्ति स्नान सुश्री ठाकुर भक्ति ठाकुर ये टाइम से इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि ऐसा मत करो इसलिए यहां से वो नियम बंद हो गया है कि शिष्य गुरु की उपस्थिति में दीक्षा दान्य था सामान्य रूप से ये होता था और ये उदाहरण है हमारे गोरियर संप्रदाय में भी ये उदाहरण है कि गुरु की उपस्थिति में शिष्य दीक्षा दीय है गुरु की निश्चित रूप से गुरु की क्या बोलते हैं परवानगी अनुमति अनुमति है अभी अनुमति हमको दिखे कि नहीं दिखे अलग बात है कि हम यही सोच सामान्य रूप से हम यही सोचती है थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमें दिखा नहीं तो मतलब बिना अनुमति के दिए होंगे या तो कोई जरिया नहीं है इसको जानने का, का अनुमति दी कि नहीं दी तो इसलिए यहाँ पर संशय हो गया हो सकता है कि बिना अनुमति के दिए हो लेकिन उसको जानने का जरिया सिंपल है पहले तो हम हमारे सामने अनुमति दे जरूरी नहीं है या वो ग्रंथों में लिखा जाएगा जरूरी नहीं है दूसरा क्योंकि ये नियम है कि अनुमति के बिना कोई गुरु नहीं बन सकता नहीं था कोई भी गुरु बन जाएगा। इसलिए ये नियम के अनुसार दी ही होगी अभी वो लिखने में नहीं आई है हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं। इस तरह से जाना जा सकता है यदि आपको ऐसा लिखा मिल जाए की नहीं बिना अनुमति के दीक्षा दे ही सकते और देनी ही चाहिए उसमें गुरु की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है तो वो विरुद्ध प्रमाण बनता है तब तक वो विरुद्ध प्रमाण नहीं ठीक है अभी हमें हो गया शिल प्रूपाध की जय श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय महाराज की जय